कैसे हैं आप बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ जी जी सरला जी अपने बारे में बताइए क्या करते हैं वैसे आप आ, मैं नाम सरला अग्रवाल है मैं एक हाउस वाइफ हूँ घर को अच्छे तरह से मैनेज करना हाँ। आ, वो मैं करती हूँ हाँ। आगे मोटिवेट करती हूँ कि लाइफ में आ, बहुत अच्छा करो और आ, किसी का भलाई करो करने की जरूरत नहीं।, नहीं है बिल्कुल अच्छा करो ताकि तुम्हारा भी नाम हो नहीं, लोग नहीं, तुम्हें नहीं। जाने। जी, जी जी जी तो अच्छा ही, तो अच्छाई लोग जल्दी जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सरला जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया है कि लाइफ में सबके लिए अच्छा करो अपने लिए भी अच्छा करो और आप घर को मैनेज करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जिससे ये आर्ट आ जाता है तो उनके फैमिली में सभी लोग सुखी रहते हैं सरला जी यहाँ इसमें आप आप आए ग्लोबल आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हैं सुन तो आपका यहाँ का अनुभव क्या है वो बताइए मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत शांति का माहौल है इतने सारे लोगों से मिलना हो रहा है सबके चेहरे पर मैं खुशी ही देख रही हूँ जी जी जी उससे खुद का मन भी प्रफुल्लित होता है मुझे तो लग रहा है जैसे कि मैं बैकुंड में आ गई हूँ मुझे मुझे आगे भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी यहाँ दीदी लोग हैं उनके जो मोटिवेशनल स्पीच है वो मुझे काफी अच्छे लगे जी जी जी वो उनको सुन के मैं चाहूंगी कि मैं अपने आप में बदलाव करूँ बच्चों में बदलाव करो हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है सला जी और मैं चाहूँगा कि इस जगह आप रेगुलर आते रहें और आपके यहाँ भी जयपुर में बहुत सारे सेंटर्स हैं किसी एक सेंटर से आप जुड़े वहाँ से मेडिटेशन और योग का प्रैक्टिस खुद के लिए आप ज़रूर करें क्योंकि वहाँ जाएँगे एक आधा घंटा चाहे सुबह आपको टाइम नहीं मिला हो शाम को ज़रूर जाइए आधा आधा घंटा करके भी आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आप उसे लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझ लिया हमने देख लिया अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट वैसा बना हुआ है लेकिन जब आप जयपुर में अपने घर में जाएंगे फिर से वो सारी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी और आप फिर से वापस नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे रहेंगे तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा कही कहीं ना कहीं जो है जैसे कनेक्ट होते हैं जैसे मोबाइल हैं आप अगर चार्ज नहीं करेंगे पूरे दिन में एक भी बार तो दूसरे दिन चलेगा क्या ऐसा ही ये भी है कि आप एक बार उधर से कनेक्ट हो गए तो थोड़ा थोड़ा रोज चार्ज करते रहे अपने आप को सुनते रहे जो बातें वहाँ पर बताई जा रही है उसके ऊपर कीजिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आत्मा चार्ज रहेगी खुशी रहेगी तो जाते जाते सरला जी मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको उनके लिए एक संदेश या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैं तो सभी से यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़े इससे वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है यह आने पे कि वो अपने लाइफ को पंचुअल एक ढंग से जीने की कला सीख सकते हैं जो कि हमारे जी... की हमारे क्योंकि मनुष्य जिंदगी बार बार नहीं मिलती है तो बार उसको तरीके से जीने की कला इस संस्था से जुड़ने पे में, मुझे जैसा लगता है कि सबको आ सकता है अगर हम उसको फॉलो करें तो जी जी जी सरला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा संदेश आपने दिया है चलिए मित्रों एक बार आप सभी की तरफ से सरला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनके नए जीवन के लिए और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने नज़दीकी सेंटर से जुड़ाव बना के रखिए वहाँ पर जाइए कुछ बेसिक कोर्सेस हैं उसको करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाए इन्हीं शुभ के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सुनाए हैं रेडियो वन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो का जाल हटाओ योग के पंख लगाओ तन का जाल हटाओ योग के पंख सुनो ओ पंछियों सुनो ए आत्मा सतयुग में हुआ आना चुगने आए थे में हुआ आना चुगने आए ते दाना जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार याद दिलाए शिव समझाए करो फिर से विचार सुनो ओ पियों सुनो ए आत्मा घर है स्थाई ये दुनिया है पराई वो अपना घर है स्थाई अविनाशी शांति का सुनो ओ पंछियों सुनो है आत्मा ओ, उड़, उड़ जाओ दूर जाओ क्यों बैठे पंख पसा सुनो ओ